तीन विभाग क्या साधारण अनुपमारे साधारण हेतु विपक्ष में रहेगा तो वो तो विरुद्ध होगा तीनों में रहेगा और जो असाधारण होगा पक्ष मात्रा।, मात्रा और जो अनुपसंगारी होगा तो उसका दृष्टांत और मिलेगा नहीं अर्थात तो उसका सपक्ष विपक्ष कुछ मिलेंगे नहीं और असाधारण में सपक्ष विपक्ष होते, है? होते हैं होते किंतु उसमें हेतु नहीं रहता अच्छा आगे विरुद्ध में हेतु कहाँ रहता है अर्थात विपक्ष मात्र में रहेगा जो साधारण है वो भी विपक्ष में रहता है वो विपक्ष मात्र नहीं ये विपक्ष मात्र रहता है ये दोनों में अंतर हुआ और जो असाधारण हुआ वो विपक्ष में रहता है विपक्ष में नहीं रहेगा पक्ष वृत्ति होगा और अनुपसारी ये विपक्ष में रहेगा उसका तो विपक्ष ही नहीं है आगे सत प्रतिपक्ष प्रति में प्रथम हेतु आकर के पक्ष में साध्य को सिद्ध करना चाहता है द्वितीय हेतु आकर के उसी पक्ष में साध्यावाब को कहेगा पक्ष अलग अलग नहीं होना चाहिए उसी पक्ष में साध्या भाव को कहेगा विरुद्ध तो और सतप्रति में अंतर हो गया विरुद्ध में वही हेतु है उसी पक्ष में साध्या भाव को कहता है कहते हमको कैसे पता चले ये साध्या भाव को कहता है हेतु लगाया गया एक साध्य दिखता है ये हेतु इसको प्रमाण करता है आप इस भाव को कैसे कह देते हैं कहा गया कि शब्दो अनित्य कृतक शब्दो नित्य कृतकत्व त्व श्रावणत्व कृतकत्व शब्दों नित्य कृतकत्व तभी शब्दों नित्य कृतकत्व एक ऐसे पता चला कि आपको ये हेतु साध्या भाव को कह रहा है कहेंगे ये तो हम विचार करके देखते हैं ऐसे दिखा लिए ऐसे कहेंगे शब्द से ले लेंगे ये हेतु है ये साध्य है ये पक्ष है ऐसे पता नहीं चलेगा साध्या भाव को कैसे कहता है हम विचार करके देखते हैं कि जहां जहाँ कृतकत्व तो है वहाँ वहाँ नित्यत्व तो नहीं है वरुँ जहाँ जहाँ कृतकत्व तो है वहाँ वहाँ नित्यत्व तो अभाव ही है ये हम विचार करके जान लेते हैं तभी जा करके कहते हैं ये हेतु तो साधे को कहता है वहां और दूसरा अनुमान है ही नहीं किंतु जब सतप्रतिपक्ष कहते हैं वहाँ दूसरा और एक अनुमान है ये अंतर होता है दोनों ये दूसरा अनुमान आकर के साधे बाब को कहता है और विरुद्ध में दूसरा अनुमान नहीं है हम विचार करके जान लेते हैं ये तो को कहता है ये, ये दोनों में आगे अच्छा आगे पक्ष हो गया चतुर्थ दोष क्या है असिद्ध। असिद्ध ये भी तीन प्रकार के हैं क्या क्या है व्यापित्व सिद्ध आश्रय सिद्ध आश्रय किसको कहते हैं यहाँ पक्ष पक्ष ही नहीं है तो पक्ष नहीं है कैसा पता चलता है कि कहते पक्ष अगर होगा तो पक्ष का है कि होना चाहिए क्योंकि यहाँ आप तो सर्वम पक्ष ऐसा नहीं कह रहे हैं जहाँ सर्वम पक्ष हो जाएगा वहाँ आपको अवच्छेद का अवश्यक नहीं है अगर सर्वम पक्ष हो जाएगा तो क्या दोष हो जाएगा नहीं रहेगा वो दोष का क्या नाम है अनुपसंगारी तो सर्वम पक्ष हो जाएगा तो अनुपसंगारी नहीं अनुपसंगारी हो जाएगा तो अनुपसंगारी का तो लक्षण हो गया इसलिए अन्यत्र सब आप जो पक्ष कहेंगे वो सर्वम नहीं होना चाहिए सर्वम नहीं है तो उसका एक अवच्छेद आएगा तो किंतु जहाँ पक्ष ऐसा है कि वो का अवच्छेद क नहीं है ये मानना पड़ेगा ये पक्ष ही नहीं है तो वहां आश्रय असिधि अर्थात आश्रय अर्थात पक्ष पक्ष असिद्धि अर्थात पक्ष नहीं है पक्ष नहीं है का अर्थ पक्ष का जो आप अवच्छेद कहते हैं वो पक्ष में नहीं रहता है तो ऐसे पदार्थ नहीं मिलेगा जैसे घटत्वान तो पट घट छिन्न पट ये मिलेगा नहीं मिलेगा तो इसी प्रकार के कहते हैं कहते घटत्व तो मिलता है पट भी तो मिलता है किंतु घटत्व अवच्छिन्न और पट ये नहीं मिलेगा इसी प्रकार की गगनीयत्व मिलेगा तो शब्द होगा शब्द में गगनीयत्व रहेगा तो जी तो भी है अरविंद भी मिलेगा ये भी मिलेगा किंतु गगनीयत्व अवच्छिन्न अरविंद ये नहीं मिलेगा तो नहीं मिल रहे से आश्रय नहीं हुआ तो आश्रय सिद्ध ये हो गया अच्छा आगे हुआ सुरुपासिद्धा, सुरुपासिद्धा। इसको स्वरूप सिद्धा स्वरूप शब्दों गुण इसको संशोधन कर लेना है शब्द चैक्सु चक्षु आप शब्दों नित्य कहने से भी होगा यहाँ किंतु आगे अनुमान व्यवहार होता है शब्दों गुण चाकुत्वा अभी यहाँ हेतु क्या हुआ ये ता पक्ष में रहेगा नहीं, नहीं रहेगा इतना ही है दो से इसलिए साध्य गुण कहे अनित्य कहीं को कोई अंतर नहीं पड़ता किन्तु अनुमान लगाया जाता है अन्यत्र शब्दों गुणों साक्षी सत्व आते इसलिए समान बनाया अच्छा रूपपत तभी तो रूपपत में देखिए आपका दृष्टांत तो होना चाहिए दृष्टांत तो में हेतु और साध्य रहना चाहिए रूप में हेतु रह जाएगा साध्य साध्य क्या है यहाँ गुणत्व तो रूप में गुणत्व रहेगा दृष्टान्त तक तो ठीक तो है किंतु जब हम पक्ष्य में जाते हैं पक्ष्य में पहले हेतु रहने से हेतु साध्य को सिद्ध कराएगा क्योंकि हेतु साध्य मतलब हेतु में व्याप्ति है यत्र यत्र चाक्षुषत्वम तत्र गुणत्व तो इसी प्रकार क्या कहा जाएगा तो किंतु ये पक्ष में ही हेतु नहीं रहता है अच्छा यत्र यत्र ये तत्र तत्र तुण्व ऐसे व्याप्ति भी मिलेगा यत्र यत्र तत्र तत्र तुणत्व जहाँ चाक्षु तत्व रहेगा वहाँ गुणत्व तो रहेगा नहीं रहेगा रहेगा तो चाक्षु सत्व कहाँ कहाँ रहेगा जो सब चाक्षु ज्ञान का विषय होंगे चाक्षुस ज्ञान का विषय कौन कौन होंगे रूप होगा रूपत्व तो होगा नहीं होगा रूपत्व तो किसे ग्रहण होगा रूप में रहने वाला रूपत्व और रूपा भाव ये किससे ग्रहण होगा क्योंकि यो गुणो ये न इंद्रियण गृह्य तदा जाति तदभावस्त तेनाव इंद्रियण गृह्यक्षुसत्व रूपत्व में भी रहेगा और चाक्षुसत्व रूपा भाव में भी रहेगा चाक्षुसत्व रूपा भाव में अर्थात रूपा भाव को चक्षु ग्रहण करेगा कैसे ग्रहण कर लेगा दृष्टांत रूपा भाव कहते हैं ना चक्ष रूपा भाव को ग्रहण करे बाई को चक्षु से आप देख लेंगे कि कहेंगे वाही में रूपा नहीं है यहां ये रक्त में रक्त वस्त्र में पीत रूपा नहीं है तो ये रूपा भाव का ग्राउंड हुआ तो अभी देखिये यत्र यत्र चाक्षुषत्व तत्र उत्र गुणत्व रहता है भाव। पिता भाव भाव उसमें गुणत्व रहेगा रहेगा क्योंकि पिता भाव एक गुण है वो गुण हैुण नहीं है तो उसमें गुण कैसे रहेगा चाकुसत्व रहेगा गुण तो रहेगा तो रहे तो रहे तो रहे क्या नहीं रहेगा इसलिए ये जो अनुमान दिए हैं यत्र यत्र इतना तत्र तत्र गुणत्म ये थोड़ा कठिन है ये इतना चाक्षुसत्व त्यत्व इस दृष्टि से ये थोड़ा ठीक था इसका गुणत्व महाराष्ट्र भी करवाए है और आगे व्यवहार भी हुआ है आगे पर किरणा बलि में दिया है शब्दों गुण है चाक्षु सत्वात इसलिए महाराज श्री को संशोधन करवाती है तो गुण करने से क्या होगा ना यह हेतु अर्थात व्यविचारी हेतु हो जाएगा अर्थात इसमें व्याप्ति नहीं रहेगा किन्तु अनित्यत्व तो रहने से ये ठीक है तो ठीक है अनित्यत्व तो रहने दिया जाए क्योंकि अत्र यत्र चाक्षु सत्वम तत्र अनित्व तो यह भी कहाँ होगा रूपत्व चाक्षुस है चाकू से है तो वो अनित्य कहाँ है वो भी अनित्य नहीं होगा तो ठीक है तब तो, तो फिर गुण ठीक है यद्र चक्षुसत्म त्रत उतर अनित्यत्म तो ये भी नहीं घटेगा तो इसलिए वो तो अर्थात तो व्याप्यत्व सिद्ध भी तो है इसमें व्याप्ति तो नहीं है इसमें, ठीक है वो अलग बात है अभी यहाँ तक वो इतना कहते हैं कि पक्षी हेतु तो पक्ष में हेतु तो न रहे कैसे शब्दों को गुणाभाव कहना ये समानाधिकरण थोड़ा कठिन है ना वो है नहीं शब्द अभाव है नहीं अत्र चाक्षुषत्व शब्दे नास्ती शब्द से चाक्षुसत्व शब्द में नहीं है क्योंकि आपका शब्द हो गया पक्ष पक्ष में हेतु चाक्षुसत्व नहीं है क्यों कहते हैं शब्द श्रावण है इसलिए पक्ष हेतु अभाव। न्यायबोधि में स्वरूपा इति स्वरूपा नाम पक्षी हेतु भाव पक्ष में हेतु का अभाव ये स्वरूपा सिद्धि ये दोष का नाम हो गया स्वरूपा और ऐसे हेतु को कहा जाएगा स्वरूपा स्वरूपा सिद्धि अवश्य अस्थिति और शादि अच्छ हो जाने से सिद्ध हेतु हो जाएगा स्वरूपा सिद्ध उसमें दोष रहेगा स्वरूपासिधि अच्छा तथा तो च हेतु अभाव विशिष्ट पक्ष्य ज्ञान अभी पक्ष्य में हेतु नहीं है तो हेतु अभाव विशिष्ट पक्ष्य ज्ञान होगा तो फिर हेतु विशिष्ट पक्ष आपका परामर्श ज्ञान होता है परामर्श ज्ञान का क्या लक्षण है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान तो आपको विपक्ष धर्मता ज्ञान नहीं आएगा क्योंकि हेतु पक्ष में नहीं है तो नहीं होने से आपको परामर्श ज्ञान प्रतिबद्ध हो जाएगा हेतु अभाव विशिष्ट पक्ष ज्ञानात पक्ष विशेषक हेतु प्रकार का परामर्श अनुपत्या पक्ष विशेष्य हेतु प्रकार का ज्ञान होता है तो बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत कहते हैं पर्वत हो गया विशेष्य और हेतु हो गया प्रकार और हेतु में व्याप्ति रहता है हेतु हो गया प्रकार हेतु में फिर प्रकार हो जाएगा व्याप्ति और व्याप्ति में प्रकार कौन होगा व्याप्ति में प्रकार हेतु में रहेगा व्याप्ति अभी पर्वत में प्रकार हो गया हेतु हेतु में प्रकार हो गया व्याप्ति प्रकार अर्थात दूसरों से भिन्न करवाता है ये जो पर्वत है ये पर्वत में हेतु है इसलिए दूसरों से ये अलग है ये जो हेतु है इस हेतु में व्याप्ति है इसलिए ये हेतु दूसरा हेतु से भिन्न है जो दुष्ट हेतु है इससे हेतु भिन्न है इसको कौन भिन्न करवाया गया व्याप्ति ये हेतु में व्याप्ति है और ये हेतु में जो व्याप्ति है ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है क्यों ये व्यक्ति धूमो में रहने वाला व्यक्ति का है ये किसका व्यक्ति है धूमो में रहने वाला व्याप्ति किसका व्यक्ति है रहेगा धूमो में किसका व्याप्ति अर्थात किम निरूपित तो व्यक्ति साध्य में निूपित हो जाते तो व्याप्ति में प्रकार कौन हो जाएगा साध्या। तो पक्ष्य तू। में प्रकार हो जाएगा हेतु हेतु में प्रकार होगा व्याप्ति और व्याप्ति में प्रकार होगा साध्या। तो अंतिम में पक्ष्य में प्रकार होता है पक्ष में प्रकार होगा हेतु पक्ष्य विशेष का हेतु प्रकार का ज्ञान होना चाहिए और वो हेतु जो है वो व्याप्ति प्रकारों का होगा व्याप्ति जो है वो साध्य प्रकारों का होगा वो तो अलग है वो तो दूर की बात है पहले आपको जो पक्ष होगा उसमें हेतु प्रकार बनना चाहिए पक्ष विशेष्य का हेतु प्रकार का आप कहेंगे धूमवान एवं पक्ष और वो जो धूमवान है वो बन ही व्याप्य धूमवान किंतु धूमवान पक्ष तो अंतिम में कहेंगे तो आपको होना चाहिए कि पक्ष्य विशेष्य हेतु प्रकार का परामर्श होना चाहिए पक्ष्य विशेष्य हेतु प्रकार का ऐसा को आप कैसा कहेंगे शब्द से कैसा कहेंगे अर्थात तो इसका स्वरूप कैसे सुनाया देगा पर्वत धूमवान तो इस प्रकार की आपको होना चाहिए किंतु आपको ज्ञान हो गया हेतु अभाव विशिष्ट पक्ष इसका ज्ञान तो फिर आपको हेतु प्रकार को का पक्ष का ज्ञान होगा नहीं होगा क्योंकि हेतु भाव का ज्ञान हो गया पक्ष्य में तो कहते हैं तो हेतु भाव विशिष्ट पक्ष्य ज्ञानात पक्ष्य विशेष्य को हेतु प्रकार का परामर्श अनुपत्या परामर्श जो है उसमें पक्ष्य विशेष्य होता है हेतु प्रकार होता है तो ये नहीं होगा क्योंकि पक्ष में हेतु ही रहा नहीं हेतु प्रकार बनेगा नहीं बनने से परामर्श नहीं होगा अब पक्ष धर्मता ज्ञान ही नहीं आएगा और व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता पक्ष धर्मता ही नहीं है तो फिर और व्यापति विशिष्ट आगे नहीं होगा इसलिए कहते हैं परामर्श अनुपत्या परामर्श प्रतिबंध हो गया तो ये परामर्श का प्रतिबंधक होगा स्वरूप सिद्ध अच्छा इसलिए कहा ना अनुमिति तत्करण अन्य तरह प्रतिबंधक अनुमति का हो अथवा तत्कर्ण तो का हो प्रतिबंधकों किसके तब हेतु को दुष्ट कहेंगे क्योंकि हेतु आया है साध्य का प्रमाण करने के लिए अभी वो नहीं कर पाएगा अच्छा इगे स्वरूप सिद्ध आगे व्याप्यत्व सिल्ली पड़ी तथा यूमस्त्र अर्धन संयोगव्यापक्रम आर्द्रयोगोलक आर्द्रइन संयोग अभवनाव्यापक साध्यव्यापक सभी साधनाव्यापक अर्द इंधन संयोग सोपाव्यापक सिद्ध सोपाधिक हेतु और व्याप्यत्विद सोपाधिक में जो हेतु होगा वो व्याप्यत्व असिध व्याप्यत्व असिद व्याप्यत्व किस में रहेगा व्याप्य में रहेगा धूम में रहेगा और व्याप्ति किस में रहेगा रहेगा इसलिए व्याप्य का अर्थ हो जाता है व्यापति व्याप्ति असिद्ध अच्छा तो व्याप्ति असिद्ध इसको यहाँ एक अन्य बीच में और एक पदार्थ आकर के इसको बता देता है कि ये हेतु में व्याप्ति नहीं है तो जो बताता है उसको कहते हैं उपाधि अर्थात तो वो आकर के कहता है कि ये दुष्ट है उपाधि आकर के कहता है कि हेतु दुष्ट है उपाधि का यह अर्थ है आ कर के कहता है तो उपाधि जो आ करके कहेगा कि हेतु दुष्ट है वो उपाधि किस प्रकार होना चाहिए उसके लिए उसका लक्षण कहते हैं उपाधि का लक्षण हो गया साध्य व्यापकत्व सती साधन व्यापकत्व साध्य व्यापकत्व इसमें समास कैसे कहेंगे साध्य से व्यापक साध्य व्यापक तो साध्य व्यापक और साध्य व्यापक जो होगा उसमें कैसा कहेंगे हम व्याप्ति साध्य व्यापक उपाधि होगा उपाधि का लक्षण हो गया साध्य व्यापकत्व तो उपाधि हो जाएगा साध्य व्यापक होगा तो हम कैसा कहेंगे व्याप्ति हेतु कहाँ है यहाँ साध्य व्यापक कौन हो रहा है ये किसका लक्षण किया जा रहा है ना, ना, न न साध्य का हम बिल्कुल धूमो का यहाँ कोई शब्द ही नहीं है साध्य और उपाधि साध्य व्यापकत्वती साधन और व्यापकत्व कौन है उपाधि तो उपाधि उपाधि में साध्य व्यापकत्व रहेगा और क्या रहेगा आ, और रहेगा।, रहेगा तो ये जो उपाधि में साध्य व्यापकत्व रहेगा यहाँ व्याप्ति कैसे कहेंगे कैसे तो हो गया? उपाधि का लक्षण हो गया साध्य व्यापकत्वम, तो उपाधि क्या हो जाएगा तो व्यापक कौन होगा होगा जहा जहाँ उपाधि है वहाँ वहाँ साध्य है हम किसका लक्षण कर रहे हैं उपाधि का क्या लक्षण है साध्य व्यापकत्व ये कहाँ रहेगा उपाधि में उपाधि में साध्य व्यापकत्व रहेगा तो उपाध ऐसे सप्तमी कहेंगे अथवा उपाधे है कह सकते हैं सप्तमी हटाने से क्या होगा वाक्य साध्य व्यापक उपाधि जो साध्य व्यापक उपाधि कहा जाएगा इसमें व्याप्ति कैसे कहेंगे हम कहेंगे धूमो व्यापक वही ये इतना मतलब कठिन है तो ये तो आगे ये पंक्ति चलना तो और कठिन आगे जो विचार आएगा वो तो अर्थात तो, ये असंभव हो गया साध्य का व्यापक है इसके हमको यत्र यत्र साध्य तत्र तत्र उपाधि व्यापक और ये व्याप्य उसका कहने के लिए तो यही उसका स्वरूप कहते हैं ना साध्य बन धूम व्यापक बन्धि इसी प्रकार साध्य व्यापक उपाधि व्यापक शब्द का अर्थ अगर हमको स्पष्ट है तो स्वरूप तो सर्वदा वैसे ही कहेंगे यत्र व्याप्य तत्र व्यापक यही कहा जाएगा ना स्वरूप तो कैसे कहेंगे यत्र यत्र व्याप्य तत्र व्यापक और हम यह जानते हैं कि व्यापक है उपाधि क्योंकि साध्य से व्यापक उपाधि ऐसे है तब क्या कहेंगे स्वरूप व्याप्ति का स्वरूप कैसे कहेंगे ये साध्य तत्र तत्र उपाधि अच्छा और दूसरा है कि साधन अव्यापक साधनों का अव्यापक कौन हो रहा है उपाधि हो रहा है अगर साधन का व्यापक उपाधि होता तो हम कैसा कहते ऐसा कहते किंतु ये व्यापक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अव्यापक हो रहा है तो हम यत्र यत्र साधन तत्र तत्र उपाधि ऐसा कह पाएंगे तो फिर अभी हमको क्या कहना पड़ेगा ऐसा हो जाएगा क्या ये अव्यापक है व्यापक नहीं है नास्ति ऐसा तो यत्र यत्र कहने का अर्थ बिपसा हो जाएगा अर्थात जहाँ जहाँ साधन रहेगा वहाँ वहाँ उपाधि नहीं रहेगा हो सकता है कि कहीं दो चार जगह में रहे <ससस्थ> जहाँ साधन है वहाँ उपाधि नहीं रहा एक जगह में और जहाँ साधन है वहाँ उपाधि रहा पांच जगह में पांच जगह में साधन है और उपाधि रहा एक जगह में साधन है और उपाधि नहीं है तो वह उपाधि व्यापक होगा नहीं होगा तो अगर ऐसा स्थिति में पांच जागह में उपाधि है एक जागा में नहीं है तो व्यापक नहीं हुआ तो हम कह पाएंगे क्या यत्र यत्र साधन तत्र तत्र उपाधि न ऐसा कह देंगे क्या ऐसा कह पाएंगे क्या क्योंकि पांच जागा में है ना तो इसलिए यत्र यत्र नहीं कह पाएंगे यत्र, यत्र कहने का तो विपसा हो रहा है, तो इसलिए आपको क्या कहना पड़ेगा यत्र साधनम तत्र उपाधि न कशिद एकस्मिन स्थले है कहेंगे तो यावत अधिकरण लेगा इसलिए आप कहेंगे कि यत्र साधनम तत्र उपाधि न ये अव्यापकों को कहने का उपाय है और साध्य का व्यापक होगा उपाधि तो वहां कैसे कहेंगे ये और साधन का अव्यापक है उपाधि कैसे कहेंगे तो जब साध्य का व्यापक कहेंगे वहां बिपसा कहेंगे साध्य का व्यापक कहेंगे वहां यत्र यत्र साध्य तत्र तत्र उपाधि वो तो व्यापक है किंतु तो जब अव्यापक कहेंगे यत्र साधनम तत्र उपाधि नास्ती कहीं एक जगह में मिल जाए तो भी हो जाएगा अव्यापक का अर्थ व्यापक नहीं है जो व्यापक नहीं होगा वो व्याप्य हो जाएगा जरूरी नहीं है इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि यत्र यत्र उपाधि तत्र तत्र साधन क्योंकि उपाधि व्यापक नहीं है तो व्याप्य हो जाएगा अगर उपाधि व्याप्य हो जाता तब तो आप कह सकते थे यत्र, यत्र उपाधि तत्र, तत्र साधनम। अगर वो व्याप्य हो जाता था व्याप्य नहीं है नहीं बनता है, इतना ही है तो व्यापक नहीं है तो आप कहेंगे यत्र साधनम तत्र उपाधि नास्ति, कहीं एक जगह में नहीं है ऐसा कह सकते तो का अर्थ हो कैसे हो जाएगा नहीं, तो हो जाएगा जो मतलब दो चक्षु वाला नहीं होगा वो अंधा हो जाएगा जो व्यापक नहीं होगा वो व्यापक क्यों हो जाएगा जो दो चक्षु वाला नहीं है वो अंधा हो जाएगा एक चक्षु क्या होगा उसको अंध कहेंगे नहीं कह पाएंगे जो व्यापक नहीं होगा व्यापक होने के लिए यत्र यत्र तत्र तत्र होना चाहिए किन्तु यत्र यत्र तत्र नहीं हो रहा है कहीं एक जगह में नहीं है तो अभी वो व्याप्य हो जाएगा व्याप्य नहीं है जैसे यहाँ धूम और बंधी के बीच में यत्र बंधी तत्र धूम हो सकता है हो सकता है किंतु एक जगह में धूम है और बंधी नहीं है अभी बन, मतलब बंधी है और धूम नहीं है अभी धूमा व्यापक हुआ जहाँ बनी है वहाँ धूमो है दिखा दिया अच्छा ये तो नहीं घटता है यहाँ जो अव्यापक हो गया का था यहाँ तो धूमो बनी हुई वो व्याप्य भी हो जाता है ना न धूमो बनी बनी और आर्द्र आर्द्रंजन संयोग लीजिए जहाँ जहाँ बनी रहेगा वहाँ वहाँ आर्द्रंजन संयोग रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है अच्छा किंतु पांच जगह में हो सकता है बंधी रहेगी और आर्द्र इंधन संयोग रहेगा तभी तो बंधी ही अर्द्रंधन संयोग इतने जगह पर रहा किंतु तो एक जगह में नहीं रहा तो बंधी ही अर्द्र इंधन संयोग ये व्यापक हो जाएगा अर्द्रंधन संयोग व्यापक नहीं है बंधी का वन बंधी रहा और अर्द्रंधन संयोग नहीं रहा एक जागह में नहीं रहा पाँच जागह में बन है अर्द इंधन संयोग है एक जगह में बनी है अर्धन संयोग नहीं है नहीं होने से वो व्यापक नहीं हुआ नहीं हो नहीं हुआ तो क्या वो व्याप्य हो जाएगा नहीं है कहीं गीली लकड़ी है बनी भी नहीं है तो भी हो जा सकता है इस प्रकार व्याप्य नहीं होगा तो व्यापक नहीं होगा तो व्याप्य हो जाएगा ये कोई बात नहीं अर्थात हम जैसे यहाँ साध्य साधनों और उपाधि को दिखाते हैं तो हम कहते हैं कि जहाँ उपाधि है जहाँ साधन है वहाँ उपाधि नहीं रहा कहीं एक जगह में ऐसे हुआ हो सकता है कि कहीं उपाधि रहा और साधन नहीं रहा ये भी हो सकता है बनी नहीं है अगर ऐसे हो जाएगा तब तो फिर ये व्याप्त कैसे कहा जाएगा इसलिए जो व्यापक नहीं होगा वो व्याप्य हो जाएगा ऐसा कोई निश्चय नहीं है क्योंकि दूसरा पदार्थ तो हो सकता है ये कहीं नहीं रहा और वो रह गया ऐसा हो सकता है, तो है? यहाँ कोई व्यापक नहीं है जो व्यापक नहीं है तो व्यापक कैसे होगा अगर व्यापको कोई रहेगा तो व्यापक कोई रहेगा जहां व्यापको कोई को नहीं है तो फिर व्यापक कैसे रहेगा वो नहीं होगा धूम और अर्धरंजन संयोग में जहां जहां धूम रहेगा वहां वहां अर्धरंजन संयोग रहेगा वहां व्याप्ति होगा इन बन्नी के साथ नहीं है अच्छा आगे साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्व साध्य का व्यापक होगा जो साध्य का व्यापक होगा वो साध्य का अधिकरण में उसका अभाव मिलेगा नहीं मिलेगा तो साध्य समानाधिकरण वो अभाव नहीं मिलेगा क्योंकि साध्य का अधिकरण में वो रहेगा ही जो व्यापक होगा वो साध्य का अधिकरण में रहेगा साध्य का अधिकरण में वो रहेगा तो साध्य का अधिकरण में उसका अत्यंता भाव मिलेगा नहीं मिलेगा तो अत्यंताभाव अगर नहीं मिलेगा उस पदार्थ का तो वो पदार्थ फिर अत्यंताभाव का प्रतियोगी बनेगा नहीं बनेगा तो साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व यही साध्य व्यापकत्व व्यापकत्व का लक्षण वही है कि तद तो अधिकरण अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व व्यापक का अर्थ निश्चय रहेगा निश्चय रहेगा तो उसका अभाव कैसे रहेगा अभाव अगर नहीं रहेगा तो प्रतियोगी नहीं बनेगा प्रतियोगी नहीं बनेगा तो अप्रतियोगी बन जाएगा तो जो निश्चय रहेगा व्यापक होगा वो अत्यंताभाव का प्रतियोगी बनेगा क्या नहीं बनेगा वो अत्यंता होगा अप्रतियोगी ही होगा तो साध्य समानधिकरण अत्यंत अभाव अप्रत होगी तुम ये हो गया साध्य व्यापक तुम्हें तो। अच्छा। और जो साधन का अव्यापक होगा तो साधन का, तो का अधिकरण में उसका अभाव मिल सकता है साधन का वो अव्यापक मिल सकता है मिलेगा तो अत्यंत अभाव प्रतियोगी हो सकता है अभाव हो जाएगा तो प्रतियोगी बन जाएगा तो इसको कहते हैं साधन समानाधिकरण नहीं कह करके साधन वन निष्ठ कह दिए भूत घट समानाधिकरण नहीं कह करके घट वन निष्ठ घट भूतल में है और भूतल में पट भी है हम पट को घट समानाधिकरण भी कह सकते थे अथवा घटवन निष्ठ कह सकते थे घटबद्ध अर्थात तो घट वाला उसमें जो रहेगा वो घट के साथ समानाधिकरण होगा तो समानाधिकरण भी कह सकते हैं तदवन निष्ठ ये भी कह सकते हैं दोनों प्रकार की साधन वन निष्ठ अत्यंताभाव जिसका साधन का जो अव्यापक होगा वो जहाँ साधन रहेगा उसका अत्यंता अभाव रह सकता है जो अव्यापक होगा उसका अत्यंत अभाव रह सकता है पर रहेगा तो अत्यंत का प्रतियोगी बन सकता है क्योंकि उसका अभाव है तो प्रतियोगी बन जाएगा तो साधन वनिष्ठ अत्यंता अभाव प्रतियोगित्वम ये साधन अव्यापक जो अव्यापक होगा वो अत्यंत का प्रतियोगी बन जाएगा और जो व्यापक होगा वो अत्यंत भाव का अप्रतियोगी बनेगा क्योंकि उसको तो नहीं पड़ेगा तो अत्यंत होगा अप्रतियोगी बनेगा दृष्टांत देते हैं पर्वतो धूमवान बनिमत्अ्रद्रंदन संयोग उपाधि दृष्टान्त ये अनुमान वाक्य दे दिए इसमें पक्ष कौन हो गया पर्वत साध्य धूम और हेतु बन्ही अभी कहते हैं देखिए इसमें पहले व्याप्ति है क्या यत्र बन्ही तत्र धूमस इस प्रकार हो जाएगा नहीं होगा तो नहीं होगा तो हम पहले जान लिए कि इसमें तो व्याप्ति नहीं है अभी कहते हैं इसमें आर्द्र ईंधन संयोग को उपाधि हुआ तो उपाधि जहाँ कहेंगे हमको उपाधि का लक्षण घटा करके देखना पड़ेगा उपाधि जो होगा वो साध्य का व्यापक होना चाहिए कैसा कहेंगे व्याप्ति यहाँ संयोग संयोग यत्र यत्र और और ये हो गया साधन का और का व्यापक व्यापक को कैसे कहेंगे तो यहाँ अभी अनुमान वाक्य है ना तो ये मिलेगा कहाँ मिलेगा यही तद्ररजन संयोग नस्त अयोगोलोक में तो ये दोनों तो अंश मिल गया था आर्दरंजन संयोग उपाधि हो जाएगा तथा ही यूमस् तर्दरंजन संयोग ये कहाँ मिलेगा इति साध्य ये साध्यव्यापक यद्रंजन संयोग नास्त अयोगलोक तो होने से अर्द्रंजन संयोग अभावत आर्दरंजन संयोग अवयलोक में नहीं होने से साधन का अव्यापकत्व हो गया एवं साध्य व्यापकत्व सती साधनों अव्यापकत्वाद आर्द्रंजन संयोग उपाधि लक्षण समन्वय हुआ तो अर्दरंजन संयोग को उपाधि कहेंगे ये उपाधि का व्यवहार उच्च ग्रंथ में बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उपाधि का तो जानना चाहिए ठीक सोपाधिक बन्धिमत्व व्याप्यत्व सिद्धम अभी जो बन्धिमत्वम बन्ही यहाँ हेतु लगाए बन्नीमत्वम तो बन्धिमत्वम हेतु में उपाधि आगे अर्धरंजन सही होगा तो होने से ये हेतु को कहा जाएगा सोपाधिक सोपाधिक हेतु व्याप्यत्व इसके द्वारा ये क्या कहना चाहते हैं जो उपाधि हुआ वो साध्य का व्यापक हुआ आप में हो तो हम कैसे कहेंगे उपाधि कैसे कहेंगे देंगे? और आगे ये उपाधि साधन का है साधन का अव्यापक उपाधि कैसा कहते हैं यहाँ यत्र साधन तत्र तो उपाधि नास्ती यम को मिला अर्थात साधन है और उपाधि नहीं है और पहले आपको साध्य और जो उपाधि का बीच में व्यतिरिक व्याप्ति था वो कैसा था यत्र उपाधि नास्ती आपको साधन अभ्यापक में मिला यत्र साधन तत्र तो तथा उपाधि नास्ती और आगे हुआ यत्र उपाधि नास्ती साध्य नास्तिक यत्र साधनम साधनम तो है किंतु उपाधिर नास्ती और उपाधिर अगर नास्ती हो जाएगा साध्य नास्ती होगा हो जाएगा तो साधनम अस्ति उपाधिर नास्ती उपाधिर नास्ती चाहे तो साध्यम नास्ती तो आपका साधन में अस्ति है और साध्य में नास्ती हो गया तो ये पता चल गया कि ये हेतु में व्याप्ति नहीं है बीच में हम एक उपाधि को ला करके निश्चय कर लेते हैं साधनम यत्र ये तत्र नास्ती और यत्र तत्र उपाधि नास्ती तत्र हो जाएगा अयोग में ते साधन अस्ती साधन बनी है अभी धूमवान् बने अनुमानी है नहाँ साधन अस्त साधनमें उपाधिना उपाधिर्ना जहाँ उपाधिना तमी निकल क्योंकि हमको अमक व्याप्ति मिला है ये प्रमाण करना यहाँ तात्पर्य है नहीं है, सादिवी नहीं। सादिवी नहीं। सादिवी नहीं। सादिवी नहीं। तो ये प्रमाण करना तात्पर्य उपाधि सभी दिया होता है। ना? तो उपाधि जब विवाद होगा तो उपाधि आपको कहेगा हमने अनुमान लगाया है आपने उपाधि उपाधि खोजना पड़ेगा कभी कभी ऊंचा ग्रंथ में देखेंगे ये कठिन है कि वो ये उपाधि कैसे है निकाले कैसे खोज ली उपाधि खोजना बहुत कठिन है क्योंकि उपाधि कभी आर्द्रंजन सहयोग ऐसा छोटा चीज़ नहीं होता है कभी कभी बहुत तो बड़ा बड़ा होगा वो पंक्ति में तो ये खोज करके कहते हैं आप जो अनुमान दे करके सिद्ध करते हैं द्वैत कहेंगे इसमें ये उपाधि है इसे कठिन है इसलिए अर्थात बुद्धि की विकास होना आवश्यक है आज यहाँ तक ओम शंकराचार्य केशवम वाधरायण शत्रु भगवन जय भगवान